साफे वाला साफा लाया कुत्ता चिंघाड़ता रहा और हाथी भोंकता रहा भाइयों कुत्ता जब भोंकता है तो हाथी क्या करता है जी हाथी कुछ नहीं करता भाऊ साहब। मस्ती में पूछ हिलाते हुए निकल जाता है ठीक बात भाइयों एकदम ठीक बात लेकिन फर्ज करो कि अगर कुत्ता फिर भी नहीं मानता तब हाथी क्या करता है हाथी तब भी कुछ नहीं करता भाऊ साहेब हाथी तो हाथी है उसको कुत्ते से क्या बांधा हां हां भाइयों लेकिन सोचो सोचो अगर कुत्ता अपनी औकात पर आ जाए और हाथी के सामने आकर खड़ा ही हो जाए अड़ ही जाए फिर हाथी क्या करेगा तब तब तो भाऊ साहेब हाथी कुत्ते की पूंछ पर अपना पैर रख देगा और कुत्ता कि कियाते हुए भाग जाएगा ठीक बात है ना भाऊ साहेब एकदम ठीक बात है मेरे मस्त मौला हाथियों एकदम ठीक बात है भाऊ साहब लकड़ी के विशाल तख्त पर खड़े होकर जोरदार आवाज में भाषण दे रहे थे और सामने हजारों लोगों का हुजूम जमा हुआ था भाऊ साहब के बारे में कहा जाता था कि उनकी शक्ल अदायगी सूरत और सीरत हु बहू जंगली बाघ से मिलती जुलती थी बोलना शुरू करते थे तो ऐसा लगता था कि कोई जादूगर अपनी सम्मोहन विद्या का प्रदर्शन कर रहा है बोलते बोलते हाथ उठा भर दें तो सारा का सारा मजमा पैरों के अंगूठों पर ऐसा खड़ा हो जाए जैसे बरसात में चींटे को पंख निकल आए हो कहते कहते ठहर जाएं तो लोग ठहराव को तालियों की गड़गड़ाहट से ऐसे भर दें जैसे बादल की गरज के जवाब में बिजली ने जोरदार कड़कड़ा लगाया हो जिस तरफ घूम जाएं उस तरफ की भीड़ में इतना उत्साह और जज्बा छिड़क जाए कि उसे अभी रोका ना गया तो मैदान का वही हिरोशिमा नागासाकी हो जाएगा दूसरे नजरिए से देखा जाए तो बोलते वक्त भाऊ साहब ऐसे लगते थे जैसे कि मोजार्ट अपनी नई सिंफनी का प्रदर्शन कर रहा हो और उसका ट्रूप उसके इशारों पर मंत्र होकर अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हो और बजाते बजाते खुद बजने लगा अगर मोजार्ट ने उंगलियों का इशारा नहीं बंद किया तो उन्हें रोकने का कोई भी तरीका संभव ही नहीं हो पाएगा ऐसे में सुनने वालों की बिल्कुल वही हालत होती थी जैसे कि बांसुरी वाले और चूहे की कहानी में चूहों की हुई थी वो कहानी है ना जिसमें एक ऐसा गांव था जहां पर चूहों ने भयानक आतंक मचाया हुआ था हर तरफ हर कोने और हर सामान में चूहे घुसे मिलते थे लोगों के कुर्तों की जेबों में टोपियों में तकिए के लिहाफ में और गिरेबान में भी चूहे छिपे मिलते थे कोई भी मंत्र जहर या दवा छिड़क लो चूहों पर कुछ असर ना होता था ऐसे में अचानक एक बांसुरी वाला उस गांव में आया और उसने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया सारे के सारे चूहे अपने बिलों कुर्ते की जेबों टोपियों लिहाफों और लोगों के गिरबानों से निकलकर बांसुरी वाले के पीछे पीछे उसकी धुन में मगन होकर चल दिए और तब तक चलते रहे जब तक कि वो उसके पीछे पहाड़ी पर न पहुंच गए उसने तब भी बांसुरी बजाना बंद नहीं किया और सारे चूहे पहाड़ी से नीचे गिर गए भाव साहेब सब कुछ थे जंगली बाघ मोजार्ट बांसुरी वाला लिटिल बॉय और ना जाने क्या क्या लाल की जनता उन पर जान छिड़कती थी ये भाऊ साहेब के भाषण देने का पुराना और दिलकश तरीका था सब लोग इंतजार करते थे कि कब भाऊ साहेब वो हाथी और कुत्ते वाला जुमला कहेंगे और कब वो उनके सवालों को जोरदार आवाज में जवाब देंगे लाल वालों को अब तक सारे जवाब एकदम ठीक ठीक रट गए थे वो सब खुद को मस्त मौला हाथी कहते थे और इस लिहाज से पिलकुआ टोला के लोग कुत्ते कहे जाते थे भाव साहेब ने आगे बोलना शुरू किया आज हमें यंग ब्लड की जरूरत है यंग ब्लड क्योंकि अगर इन कुत्तों को सबक सिखाना है तो हमारे यंग ब्लड को आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा इशारा और मौके की नजाकत को समझते हुए भीड़ में से एक इंसान ने मैस्कट के रूप में एक 10-11 साल के यंग ब्लड को मंच पर चढ़ा दिया भाऊ साहेब ने उसे गोदी में उठा लिया और तिलक से उसके माथे का अभिषेक कर दिया यंग ब्लड अगर एक बार दहाड़ मार दे तो पूरे पिलकुआ के लोगों को बुखार आ जाए मूत देंगे साले भीड़ में आगे बैठे हुए बच्चों में खिलखिलाहट की रेल दौड़ पड़ी बत्तीसी के एक स्टेशन से शुरू होती थी और अगली ही घड़ी में बगल वाले स्टेशन तक फुल पैसेंजर पहुंच जाती थी बच्चे कुल मिलाकर तीन बातों पर हंसे पहला ये कि जिस यंग ब्लड को भाव साहेब ने गोद में उठाया हुआ था वो बच्चों की पूरी सेना का सबसे पिद्दी सिपाही था दूसरा ये कि पिद्दी सिपाही को आज खुद बुखार था तीसरा यह कि भाव साहब ने मंच पर मुद देंगे साले बोला जो कि बहुत ही हसी की बात थी। भीड़ में से अचानक से किसी ने आसमान की ओर जोर से नारा उछाला छोटा भाव की विजय बोलो नारा कुछ दूर ऊपर आसमान की ओर एक जिंदा तीर की तरह गया और एक मरे हुए तीर की तरह वापस लौटा भीड़ में किसी ने मरे हुए तीर को उठाकर वापस जिला दिया छोटा भाऊ की विजय बोलो सबने छोटा भाव की विजय बोली विजय हो विजय हो विजय हो भाऊ साहब ने छोटा भाऊ को गोद से नीचे उतारा तो सबने उसे ऐसे लपक लिया जैसे मरियम ने जीसस को लपक लिया था जैसे देवकी ने कृष्ण को लपका था अब वो छुट्टन नहीं था अब वो छोटा भाऊ था मोर पंख उठाकर उड़ा तो उसका पोंद दिखने लगा इधर बीच बच्चों में बड़ा उत्साह था लाल कुआ सनातन धर्म विद्यालय में गर्मी की छुट्टियां हो चुकी थीं और खेलने के लिए बच्चों के पास नए नए खेल खिलौने आ गए थे अब वो वक्त नहीं था कि बच्चे चोर पुलिस खेलें, आइस पाइस की बाजी सजाई जाए या फिर वो गोला बनाकर पोसंपा भाई पोसंपा कहकर सौ रुपए की घड़ी चुराने वाला खेल खेलते अब वो भगवा रंग की टी शर्ट और माथे पर लाल रंग का साफा बांधकर मार कुटव्वल खेलते थे मार कुटवल एक बढ़िया खेल इसलिए था क्योंकि इसके नियम और कायदे याद रखना मुश्किल नहीं था इसमें बस मार कुटाई होती थी छोटा भाव अंपायर था वो हाथ से इशारा करके ये बताता था कि फलाना खिलाड़ी मारा गया कि नहीं इशारा होने पर खिलाड़ी को जमीन पर चित पड़ जाना होता था धीरे धीरे जमीन पर लाशें ढेर होने लगती थी और जिस भी टीम के सारे खिलाड़ी मारे जाते थे उसे हार कबूल करनी होती थी खेल चालू था एक मरा हुआ पिद्दी बच्चा अचानक जी उठा क्योंकि उसके दिमाग में एक जरूरी सवाल कुलबुला रहा था जिसकी वजह से उससे मरा नहीं जा रहा था वो लंगड़ाते लंगड़ाते छोटा भाव के पास आया भाऊ टीले पर बैठा था अरे लंगड़ा क्यों रहे हो लंगड़ क्योंकि मैं लंगड़ा हूं ना छोटा भाऊ लेकिन तुम लंगड़े कहां हो लंगड़ अरे अभी तुमने ही तो कहा ना छोटा भा कि मैं लंगड़ हूं अरे वो तो मैंने इसलिए कहा कि तुम लंगड़ा रहे थे हाँ तो वो मैं इसलिए लंगड़ा लंगड़ बोल दिया अब अच्छा, हाँ, याद आया भाव वो मैं इसलिए रहा क्योंकि मरने से पहले मोटे ने मेरी टांग पर गोली मारी थी ना गोली मारी थी तो तुम जिंदा कैसे है कैसे नहीं, मैं तो मर गया था अच्छे से मर गया था फिर क्या हुआ अच्छा हाँ फिर ये हुआ कि मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया कैसा सवाल मेरे दिमाग में सवाल ये आया कि कितने दिन हो गए हम लोग पोसंपा भाई पोसंपा नहीं खेल रहे बस मार कुटव्वल ही खेल रहे हैं पिलकुआ वालों को मारोगे कि नहीं मारोगे हां मारूंगा ना भाऊ बिल्कुल मारूंगा लेकिन क्यों मारने का है भा वो मेरे दिमाग से उतर गया वो क्या है ना मगज अभी छोटा है जब ढेर सारी बातें ध्यान रखने को हो जाती है तो कुछ एक बात सट से फिसलने को हो जाती एक बारी ही बताए थे तुमने कुछ कुछ की पिलकुआ वालों ने हमारे टोले में मंदिर के पास वाला टट्टी घर तोड़ दिया था अरे मंदिर के पास वाला टट्टी घर नहीं रे टट्टी घर के पास वाला मंदिर मंदिर तोड़ा था पिलकुआ वालों ने लाल कुआ का लाल मंदिर और उसके बाद वहां पर कुत्ता काट के डाल दिया था गहमा गहमी देखकर जितने भी बच्चे मरे हुए थे फटाफट जिंदा हो गए कुछ एक बच्चे सोच रहे थे कि जिंदा हुआ जाए या नहीं हुआ जाए देर सवेर सभी लड़के टीले के पास इकट्ठे हो चुके थे लेकिन एक लड़का अभी तक मरा पड़ा था सब उसे देख रहे थे और वो औंधा पड़ा हुआ था छोटा भाव ने जाकर उसके कूल्हों पर पैर की एड़ी से गुदगुदी की तो उसने हंसी रोकने की कोशिश की लेकिन वो हंसी रोकने की क्या ही कोशिश करता छोटे बच्चे टट्टी पेशाब तो रोक सकते हैं लेकिन हंसी रोकना उनके लिए नामुमकिन होता है जब उनमें धीरे धीरे हंसी रोकने की काबिलियत आ जाए तो समझ लो कि बच्चे बड़े हो गए हैं छोटा भा ने कहा कि सभी लोग कान खोलकर समझ लो कि हमें पिलकुआ जाकर उनकी मस्जिद तोड़नी है फिर उसके ऊपर भाऊ साहेब अपने लोग का मंदिर बनाएंगे हम लोग यंग ब्लड हैं पत्थर मार के जल्दी से मस्जिद तोड़ देंगे पत्थर से नहीं टूटेगा तो पूरा गुम्मा मार के तोड़ देंगे कुम्मा से नहीं पूटेगा तो गुलेल में सुतली बम फसा फसा के फेंक फेंक के मारेंगे सब बच्चे जवाब में जोर से चिल्लाए मंदिर वहीं बनाएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे बच्चे हई शाह हई शाह करके अपने कल्पना का मंदिर बनाने में मगन थे तभी अचानक एक मोर उड़ते उड़ते मैदान की तरफ आया एक लड़का चिल्लाया अभी देख मोर मोर उड़ा सभी बच्चे मोर के पीछे पीछे भागे छोटा भाऊ भी भागा छोटा भाउ छुट्टन बनकर भागा सबने दूर तक जाकर मोर का पीछा किया और मोर हाँपते हाँपते आगे भागा मोर को लगा कि वो ऐसे तो बच्चों से तेज नहीं दौड़ पाएगा तो फिर वो पंख उठाकर भागा उड़ा दौड़ा दौड़ा उड़ा अभी देख मोर नंगा नंगा होके भागा है, मोर का पोन दिख रहा है सब हंसे सबने तब तक मोर का पोंद देखा जब तक कि वो उड़ते उड़ते आंख से ओझल न हो गया लेकिन मोर तो मोर था उससे ज्यादा ऊंचा क्या ही उड़ पाता इसलिए उसकी पोंद लड़कों से छिप न पाई लड़के इतना बेधड़क हंस रहे थे कि उनसे और आगे दौड़ा नहीं जा रहा था थोड़ी देर में सब जमीन पर लोटे पड़े थे और रह रहकर उनके मुंह से बस कुछ छोटे छोटे शब्द बुदबुदा फूटते थे पोंद नंगा मोर पोंदा पोंद पोंद पोंदा ये मोर भी साला पिलकुआ का मुसलमान होगा एक ने कहा क्यों किसी ने कहा वो हमको देखकर भागा ना इसलिए एक ने कहा सब ने कहा माये नी माये मैं एक शिकरा यार बनाया छुट्टन माँ की बगल में लेटा हुआ था ऊपर खुला आकाश था नीचे आकाश नहीं था नीचे जमीन थी ऊपर जमीन नहीं थी छुट्टन ये सोचकर औंधे मुंह पलटकर लेट जाता था कि पलटी लेने से अब आकाश नीचे हो जाएगा और धरती ऊपर लेकिन फिर भी दोनों अपनी जगह ज्यो क्यों त्यों तैनात थे वह बहुत देर से यह गुत्थी सुलझाने की कोशिश में उलट पलट रहा था मां ने उसे हैरान देखकर कहा सीधे लेटो उसने कुछ भी नहीं कहा वो कुछ कहने लगता तो अभी तक आकाश जितना नीचे की ओर सरका था वो सब बेकार हो जाता और पूरी मेहनत पर पोछा मर जाता वो धूनी रमाए हुए साधुओं की तरह अपने ही ट्रांस में मगन था हे छुट्टन क्या हो गया है आजकल तुमको और जी तुम आजकल रोज भाऊ साहेब की रैली में काहे भाग जाते हो छुट्टन तुमको क्या हो गया है आजकल और जी तुम आजकल रोज भाऊ की रैली में काहे भाग जाते हो तुमको कितनी बार बोले हैं कि तुम इन सब लोग से दूर रहो और मां हम भी तुमको कितनी बार बोले हैं कि अब हम छुट्टन नहीं है। हम हैं हम छोटा भाऊ हैं छोटा भाऊ मां की हंसी छूट गई हंसी ऐसे छूटी जैसे कपड़े के ढेर के नीचे से चूहा छूटा हो माँ ने हंसी के चूहे को गुस्से के ढेर के बीच में झूठ मूठ दबाया हुआ था मां ने छुट्टन को अपनी ओर घसीटा और छुट्टन को टांगों में दबाकर उसे गुदगुदी करने लगी छुट्टन छूटते छूटते छूट नहीं पा रहा था अगर कुछ छूट रहा था तो बस उसकी हंसी छूट रही थी अब बताओ कौन हो तुम हाँ जवाब में बस छुट्टन की हंसी निकली जिसका मतलब था छोटा भाव। मां ने दोबारा गुदगुदी की और फिर से पूछा कि बताओ कौन हो तुम जवाब में फिर से छुट्टन की हंसी निकली पिछली बार की हंसी से जोर की हंसी इस बार जिसका मतलब था छुट्टन मां छुट्टन तुम्हारा छुट्टन बबुआ तुम चुपचाप घरे पर रहा करो ये सब रैली वैली में मत जाया करो किसी दिन दब दुबा जाओगे भीड़ में तो किशमिश की तरह फूट कर पिचक जाओगे जूस निकल जाएगा तुम्हारा पिच से मां लेकिन हमें मंदिर बनाना है ना कौन सा मंदिर जी वही टट्टी घर के पास वाला मंदिर जो पिलकुआ वालों ने तोड़ दिया था और वहां काट के कुत्ता डाल दिया था वहां कोई मंदिर नहीं था रे कोई टट्टी घर के पास मंदिर काये बनाएगा तुम एकदम बौड़म हो क्या जी तुम लोग क्या गप हाँकते घूमते रहते हो दिन भर कोई किसी का मंदिर नहीं तोड़ा था कहीं कोई मंदिर नहीं था मां बोलते बोलते अचानक गुस्सा हो गई गुस्सा डर में तब्दील हुआ और डर एक जोड़ी आंसुओं में तब्दील होकर गालों से ढुलक छुट्टन के माथे पर गिर गया छुट्टन आंखें बंद करके लेटा हुआ था मां पानी होने लगा क्या नीचे चल के लिटा दो नींद आ रही है आदमी जल गया था लाश नहीं जल पाई थी बच्चे छुट्टन को बुलाने आए थे छुट्टन बड़ी मुश्किल से आसमान को नीचे और धरती को ऊपर करके सोया था रात में उसकी नींद खराब करने को शायद दो एक बूंद बारिश भी हुई थी वो धनुष की तरह सोया हुआ था और प्रत्यंचा की तरह उसने चादर को खींचा हुआ था प्रत्यंचा का एक सिरा पैरों के पंजों के बीच फंसा हुआ था और दूसरा हथेली की मुट्ठी में बिंध गया था बच्चे एक एक करके छुट्टन को उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन छुट्टन तख्त से हिल नहीं रहा था छुट्टन को अगर धनुष माना जाए तो उसे उठाने की कोशिशों का सीन कुछ ऐसा दिखता था जैसे कि बच्चे सीता स्वयंवर में आए देश विदेश के राजाओं की तरह आते और छुट्टन धनुष हिलाने की नाकाम कोशिश करके लौट जाते उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद छुट्टन टस से मस्त ना होता था अरे इसको जल्दी से उठाओ नहीं तो चौराहे पर जले मानूस को कोई उठा ले जाएगा और हम लोग उसको देख नहीं पाएंगे उठी नहीं रहे साला इतना उठाया तो मर गया क्या मर काहे गया होगा बे कुछ भी बकर बूं चो रहो। बस उठाओ ना उसको नेतागिरी बराबर करो कोने में खड़े होके पराक्रमी राजाओं की किचकिच के बीच लंगड़ भगवान राम की तरह आया और उसने छुट्टन को पाव भर के धनुष की तरह तख्त से उठा दिया राजा लोग हैरान रह गए विजयी लंगड़ का मुंह भगवान राम की तरह चमक रहा था और छुट्टन का मुंह परशुराम की तरह गुस्से से फनफना रहा था नींद तोड़े जाने के गुस्से में छुट्टन बिना सवाल जवाब किए लंगड़ को थूरने के लिए आगे बढ़ा लेकिन परशुराम के गुस्से के आगे श्रीराम छाप विनम्रता से सर झुकाने के बजाय लंगड़ बाहर की तरफ सरपट दौड़ पड़ा बाकी बच्चे भी लंगड़ और छुट्टन के पीछे पीछे हो लिए पूरी की पूरी बारात गली से मोहल्ले और मोहल्ले से गलियां पार करके साय से निकल चली छुट्टन तू रुखा ले चीखते हुए भाग रहा था और लंगड़ अभी मैं क्या करूं उन लोग तुझे उठाने के लिए बोले थे चीखते हुए भाग रहा था बारात भागते भागते शिवाजी चौक वाले चौराहे तक पहुंच गई चौक के बीचों बीच घोड़े पर सवार वीर शिवाजी की विशाल काय मूर्ति लगी हुई थी मूर्ति के हाथों में तलवार थी तलवार भोथरी लग रही थी या तो तलवार पर जंग लगा हुआ था या फिर कथई रंग का पेंट घोड़ा आवेश में अपनी पिछली दो टांगों पर खड़ा हुआ था लाश को उसकी अगली टांगों के ठीक नीचे सरका दिया गया था ऐसा लगता था जैसे जला हुआ आदमी घोड़े की टापों के नीचे आने से दबकर मर गया हो और घोड़े ने चौंक कर अपनी टांगे उठा लीं। घोड़े को देखकर लगता था कि वो कह रहा है कि आदमी जलने से मरा है दबने से नहीं वो आदमी आदमी कम और पुराने पेड़ की टूटी शाख ज्यादा लग रहा था चौक पर कोई खास भीड़ नहीं थी क्योंकि यह इस तरह का पहला वाकया नहीं था जो भी रही सही भीड़ वहां पर बची थी वो इस जिज्ञासा में जुटी थी कि मरने वाला लाल कुआ का था या कि पिलकुआ का अगर लाश जली हुई ना होती तो उसका पैजामा उतारकर इस बात का पता लगाया जा सकता था कि वो दोनों में से कौन टोले का आदमी था अबे देख कौन टोले का आदमी है भीड़ में से किसी ने कहा मुझे क्या पता कौन टोले का होगा वो तो जल गया है पूरा कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन रहा होगा अरे तो उसका पैजामा उतार कर देखना चूती अरे पैजामा भी तो जल गया है पैजामा होता तो उतार कर देख लेता अबे जब पैजामा जल गया तो देखकर बताना यार तो गजब आदमी है जब पैजामा ही नहीं है तो उतारू क्या घंटा तू रहने दे बाप जब पैजामा नहीं है तो सीधे सीधे देखकर बताया जा सकता है तू हट पीछे जरा मुझे आगे आने दे इन सालों को तो मैं जली आंख से देखकर शिनाख कर सकता हूं जली लाश क्या चीज है हाँ पिलकुआ का ही है साफ साफ बड़े आए बड़का तीरंदाज हो ना तुम कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा है एक एक अंग जलकर कोयला पड़ा हुआ है और तुम उड़ती चिड़िया को देखकर बता दिए कि मर्द है कि जनाना लफाजी करते हो हाँ हम इतना जरूर मानते हैं कि वीर शिवाजी के घोड़े के नीचे को इसको डाल गया है तो यह पिलकुआ का ही आदमी होगा छुट्टन और बाकी के बच्चे दूर खड़े थे उनके लिए कुछ एक बातें बड़ी हैरानी पैदा करने वाली थीं। पहली ये कि पैजामा उतारकर कर यह कैसे पता किया जाता है कि आदमी कौन से टोले का है दूसरी ये कि आदमी घोड़े के नीचे आने से मरा होगा या फिर जल कर मरा होगा तीसरी ये कि जब आदमी मर जाता है तो उसका क्या होता है और चौथी ये कि जो आदमी जलकर मरता है उसे दोबारा चिता में जलाया जाता है या नहीं उनमें से किसी के पास इन बातों के ठीक ठाक जवाब नहीं थे बस कुछ अटकलें थीं और कुछ कयास थे छुट्टन हैरान भी था और डरा सहमा भी कभी कभी हैरानी डर से बड़ी होकर कौतूहल बन जाती थी और कभी कभी डर हैरानी से बड़ा होकर सेहरन बन जाता था सिहरन पैर के अंगूठे से उठती थी तो झट से छाती तक दौड़कर वापस अंगूठे को आ जाती थी जैसे कि सेहरन जल्दी से छाती तक जाकर कुछ छूकर आने का खेल खेल रही हो इसी बीच भाऊ साहब की जीप चौक की ओर आई जीप को रथ की तरह सजाया गया था रथ पर एक बैनर लगा हुआ था जो साफ शब्दों में कहता था मंदिर यही बनाएंगे रथ गोल घेरा बनाता हुआ चौक के चक्कर काट रहा था रथ पर भाऊ साहब नहीं बैठे थे लेकिन उनकी आवाज जरूर बैठी थी आवाज रथ में बैठी थी या रथ पर लगे लाउडस्पीकर में ये तो पता नहीं लेकिन भाऊ साहब की आवाज रथ को हाँकते हाँकते ही चली आ रही थी मेरे भाइयों अपनी अपनी तलवारें निकालने का वक्त आ गया है न सिर्फ तलवारें निकालने का बल्कि उन पर धार चढ़ाने का भी वक्त आ गया है दिल्ली में कुर्सी पर बैठे नपुंसकों को दिखा देने का वक्त आ गया है कि यह देश गांधी का नहीं है बल्कि यह देश वीर शिवाजी का देश है यह देश हरे और सफेद रंग का देश नहीं है बल्कि यह देश भगवा रंग का देश है तैयार रहो मंदिर यहीं बनाएंगे भीड़ जो अभी तक दिशाहीन होकर इधर उधर आ जा रही थी अचानक सतर्क हो चुकी थी भाऊ साहब की आवाज दूर दूर तक जाकर सबकी उंगली पकड़कर उनको चौक तक ले आ रही थी भीड़ अपने स्वभाव के विपरीत डिसिप्लिन में आती हुई दिखाई दे रही थी छुट्टन और उसके दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना है इसलिए वो हड़बड़ी में भीड़ के लोगों की नकल करने की कोशिश कर रहे थे सिर्फ छुट्टन ही नहीं बल्कि भीड़ का हर एक इंसान छुट्टन जितना ही क्लूलेस नजर आ रहा था उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नकल किसकी करनी है खैर उनकी इस समस्या का भी समाधान जल्द ही हुआ जीप से निकलकर कुछ नौजवान सबके माथे पर भगवा रंग का साफा बांध रहे थे भगवा साफा बंधते ही आदमी को भीड़ के बाकी लोगों से अलग बना देता था और बाकी लोगों को समझ आ जाता था कि आखिर अब किसकी नकल करनी है आदमी आदमी कम और रंग ज्यादा हो गया था और रंग रंग कम और ढंग ज्यादा साफा बांटने वाले आदमी ने लाश को कसकर लात मारी तो उसका एक हिस्सा फूटकर आदमी के बजाय चूरण हो गया जैसे कि वो कभी आदमी था ही नहीं चूरन ही था और किसी ने चूरण पानी का लोंदा बनाकर उसे आदमी का आकार दे दिया हो देखते ही देखते सब ने लाश को लातों से मारना शुरू कर दिया आदमी को चूरण बनाने के लिए होड़ मच गई पहले किसी ने इस तरह से आदमी को चूरन होते नहीं देखा होगा इसलिए उन्हें यह खेल मजेदार लग रहा था साफे वाला आदमी छुट्टन की ओर बढ़ा उसे साफा देने के लिए पीछे से भाव साहब की आवाज आई भाइयों जब धर्म पर आच आती है तो हथियार उठाना ही पड़ता है खुद तुम्हारे भगवान ने कहा है कि धर्म की लड़ाई में जीते और जिए तो धरती तुम्हारे नाम और मारे गए तो आसमान तुम्हारे नाम और जो लड़ा ही नहीं उसका नाम नामर्द साफे वाला आदमी छुट्टन की ओर एक कदम बढ़ता था तो छुट्टन दो कदम पीछे चला जाता था लेकिन छुट्टन के दो कदम मिलाकर भी उसके एक बड़े कदम से छोटे पड़ जाते थे भाव साहब की आवाज आगे बोली जो नहीं लड़ा उसका नाम नपुंसक साफे वाले ने छुट्टन की ओर साफा बढ़ाया छुट्टन ने अपना हाथ पैंट की पीछे वाली जेब में छुपा लिया लेकिन साफे वाले को पता था कि छुट्टन का हाथ कहां है जो नहीं लड़ा उसका नाम कायर भाऊ साहेब ने कहा छोटा भाऊ ये लीजिए साफा पहनिए साफे वाले ने कहा यंग ब्लड हमें यंग ब्लड की जरूरत है भाऊ साहेब ने कहा ए नहीं चाहिए नहीं चाहिए छुट्टन ने कहा लेकिन तब तक उसे साफा पहनाया जा चुका था सब जोर से चीखे जय भवानी और तलवारें लेकर आगे निकल गए चूहे बांसुरी वाला और सफेद मोती छुट्टन भागा छुट्टन और भागा वो बस भागना चाहता था भागते हुए वो रास्ते में पड़े बड़े पत्थर गुम्मे और अधे देखकर उन्हें उछलकर कर फान जाता और पलटकर देखता कि कहीं कुछ फूट तो नहीं गया वैसे ही जैसे वो आदमी फूट पड़ा था कुछ फूटा नहीं है ऐसा इतमान होने पर वो वापस भागता था क्योंकि यहां पर पिछली रात काफी पथराव हुआ था इसलिए रास्ते में बहुत सारे पत्थर पड़े थे कुछ गोल कथई पत्थर जले हुए सर जैसे लगते थे छुट्टन कभी दौड़ा ज्यादा और कभी उछला ज्यादा जीप की आवाज अब हल्की हो चुकी थी लेकिन भीड़ का शोर बढ़ चुका था भीड़ के आगे आगे भाऊ साहब की आवाज चलती थी कहते हैं कि काला चश्मा लगाकर भाऊ साहब बाघ जैसे लगते थे उनकी आवाज भी बाघ की आवाज जैसी लगती थी जीप आगे, आगे आगे ऐसे चलती थी जैसे बांसुरी वाले और चूहे की कहानी का बांसुरी वाला भीड़ सम्मोहित सी पीछे पीछे ऐसे चलती थी जैसे उस कहानी के चूहे भाऊ साहेब की आवाज बांसुरी की तरह थी और पिलकुआ पहाड़ी की तरह छुट्टन गिरते दौड़ते और दौड़ते गिरते अपने घर पहुंचा तो जैसे मां उसका इंतजार ही कर रही थी उसने बड़े दुलार से आगे बढ़कर छुट्टन को अपनी गोद में उठा लिया और उसका माथा चूम लिया माथे पे इकट्ठी पसीने की बूंदें उसके होंठों पर लगी तो मां ने चढ़ाते हुए कहा छी कितना नमकीन माथा है मां आंख मटकाते हुई मुस्कुराई छुट्टन ने कुछ नहीं कहा क्या हुआ छोटा भाऊ साहेब कहा से आना हो रहा है आपका छोटा भाउ कहिए रैली से आ रहे हैं क्या क्या हुआ कुछ कहेंगे भी आप छोटा भाऊ साहब? छुट्टन जोर से मां से चिपट गया हम छुट्टन हैं, छोटा भाव नहीं हम छुट्टन हैं मां छुट्टन हमको छोटा भाव मत कहा करो मां को समझ नहीं आ रहा था कि छुट्टन को क्या हुआ है वो बस उसे ऐसे थामे हुए थी जैसे हथेली में कोई छोटा सा मोती छुपाए बैठी उसने मोती को सुरक्षित छुपा लिया था मोती की कोई जात नहीं होती मोती का कोई धर्म नहीं होता इसीलिए मोती बेशकीमती होता है